महानुभाव सत्संग देवी माताओं बहनों और भाइयों हम सब लोग जीवन की चर्चा कर रहे हैं मनुष्य के जीवन में संसार से भी संबंध है और संसार के मालिक भगवान से भी संबंध है अनुभवी संत ने हमें यह सलाह दी कि संसार से संबंध मानना भी साधन है और संसार से संबंध तोड़ना भी साधन है सामान्य धारणा ऐसी होती है कि जो लोग आध्यात्मिक चिंतन में लग जाते हैं अथवा आंतरिक विकास के लिए लग जाते हैं वे संसार के काम के नहीं रहते लेकिन बात ऐसी नहीं है सच्ची बात क्या है कि जो संसार के माने हुए संबंधों को ठीक तरह ऐसी निभा नहीं लेता उससे संसार छोड़ा भी नहीं जाता इसलिए महाराज जी ने कहा संसार से संबंध मानना भी साधन है और संसार से संबंध तोड़ना भी साधन है तो संसार से संबंध मानना साधन कैसे बन सकता है तो संसार ऐसी सम्बन्ध मानना इस प्रकार से साधन बन सकता है कि क्यूँके हम लोग शरीरधारी हैं, शरीर को लेकर संसार में ही रहना है तो महल छोड़कर झोपड़ी में घुस जाओ तो कोई बात नहीं और झोपड़ी से निकलकर वृक्ष के नीचे बैठ जाओ तो कोई बात नहीं और वहाँ से उठकर पहाड़ की गुफा में घुस जाओ तो कोई बात नहीं जैसे महल संसार है वैसे झोपड़ी संसार है वैसे वृक्ष की छाया भी संसार है और पहाड़ की गुफा भी संसार है तो शरीर को लेकर संसार के बाहर हम नहीं जा सकते भौगोलिक और वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर आप लोग इन सब बातों को जानते ही हैं कि यह मृत्यु भुवन पृथ्वी यह कर्म लोक इसके ऊपर 200 सौ माइल ऊँचाई ऐसी आगे निकल जाओ तो प्राण वायु का अभाव हो जाता है शरीर को रखना मुश्किल हो जाता है तो अर्थ क्या है कि जिन प्राकृतिक तत्वों की सहायता से शरीर बनता है उन्हीं प्राकृतिक सीमाओं के भीतर यह शरीर रह सकता है तो स्वामी महाराज ने यह कहा कि तुम्हारे कल्याण के लिए संसार को छोड़कर भागने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम भाग ही नहीं सकते जाओगे कहा शरीर और संसार का अविछिन्न संबंध है तो कैसे मानना चाहिए संसार के संबंध को मानना साधन कैसे बनता है तो उन्होंने कहा कि भोग दृष्टि छोड़ दो और भौतिक दृष्टि ग्रहण करो तो जो लोग भौतिकवादी सत्य को स्वीकार करना पसंद करें, उन्हें क्या करना चाहिए कि सारा संसार एक इकाई है एक ही धरती पर सबको आश्रय मिला है एक ही आकाश के नीचे सबको अवकाश मिलता है एक ही प्राण वायु से सबको सांस मिलती है एक ही सूर्य से सबको प्रकाश और ताप मिलता है इस दृष्टि से सचमुच अगर इस भौतिक दर्शन का अनुसरण आप करें तो आपको जगत के नाते सभी को अपना मानना चाहिए ठीक है जगत के नाते सभी अपने हैं क्यों? कि एक व्यक्तिगत शरीर पर आपका अपना कोई वश नहीं चलता जैसे आप श्रोता होकर बैठे हैं सुनने के लिए और मैं बोलने का काम कर रही हूं, लेकिन मेरे और आपके बीच में ध्वनि की लहरियों को ध्वनि की लहरियां अगर उपस्थित न हो यहाँ यहाँ से निकली हुई ध्वनि को ले जाकर के आपके सुनने के यंत्र तक पहुँचाने वाली प्राकृतिक शक्ति हमारे आपके बीच में काम न करे तो बोलना और सुनना संभव होगा जी? नहीं होगा तो यह अभिमान गलत हो जाएगा कि हम बोल सकते हैं और आपके लिए भी हानिकारक हो जाएगा कि प्रकृति की सहायता के बिना हम सुन सकते हैं दोनों तो ही बात गलत हो जाएगी ना? सिद्ध नहीं होगी तो भौतिक दर्शन का अर्थ यह होता है कि जिन भाई बहनों को जगत को सत्य कहकर स्वीकार करना हो उसी की सत्ता को लेकर आगे बढ़ना हो उनको जगत के नाते सभी शरीर धारियों को अपना मानना चाहिए ऐसा नहीं कि कि अपने सुख के लिए अन्य प्राणियों की परवाह न की जाए ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत एक शरीर की रक्षा के लिए अन्य प्राणियों के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया जाए ये दर्शन नहीं है तो संसार से संबंध मानना भी हितकर होता है कैसे की यदि भौतिक दर्शन का आश्रय आप लेना चाहते हैं, तो जगत के नाते सभी को अपना मानिए अब आप कहेंगे कि एक परिवार के दस सदस्य को अपना मान करके जीवन तो चलाना कठिन हो रहा है दस को ही खिला के पहना करके खुश रखना मुश्किल हो रहा है सारे संसार को अपना माने तो कैसे जियेगे क्या करेंगे तो सो नहीं है कि सारे संसार के भरण पोषण का भार अपने पर आ जाएगा मैं तो सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ कि अपने ही भीतर से निकली हुई सांस, एक बार हमने सांस छोड़ दिया तो फिर फिर हम सास ले सकेंगे की नहीं इतना भी अपने आरोप अपना अधिकार नहीं है तो फिर ये कौन मुझसे कहेंगे कि सारे संसार का भार मुझ पर आ गया वो तो बात नहीं है लेकिन जैसे एक शरीर की रक्षा अपने को प्रिय है वैसे ही जगत के अन्य शरीरों की रक्षा भी अपने को प्रिय होना चाहिए जैसे एक शरीर की पीड़ा से हम बचना चाहते हैं, ऐसे ही अन्य शरीरों को भी पीड़ा से बचाने की भावना रखनी चाहिए तो काम तो हम कर सकेंगे बहुत थोड़े से शरीरों के साथ लेकिन सद्भाव रख सकते हैं सारे विश्व के साथ सब की रक्षा हो सब का भला हो सब का कल्याण हो इस दृष्टि से जो लोग एक शरीर के समान अन्य शरीरों को भी सेवा का महत्व देते हैं और जैसे अन्य शरीर अपने से दूर दिखाई देते हैं ऐसे ही दार्शनिक दृष्टिकोण से यह शरीर भी उतना ही दूर है आपने ऊँचे दार्शनिक विवेचन को भी सुना होगा तो जिस समय मैं बैठ करके बोल रही हूँ शरीर को ले कर के और आप बैठ कर के सुन रहे हैं शरीर को लेकर के उस समय भी वक्ता और श्रोता इस, इस आकृति के भीतर कहीं कैद नहीं है इस बात का बोध तो होता है शरीरों की असंगता के बाद लेकिन इस दार्शनिक सत्य को हम सब भाई बहनों को स्वीकार करके चलना चाहिए अगर आप इसको ठीक समझते हो तो मैंने संत बाणी में ऐसा सुना कि यह जो मैंपन है हमारा जिसको हम लोग मैं कहकर संबोधित करते हैं यह मैं अगर इस आकृति के भीतर कहीं भी होता तो आज के युग के वैज्ञानिक ऐसा यंत्र बना लेते कि इस शरीर के विश्लेषण के द्वारा उस मई को पकड़ लेते जी? लेकिन इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अवयव को काट छाट करके चीर फाड़ करके, विश्लेषण करके एनालिसिस सिंथेसिस करके देख लो उसके भीतर कहीं भी मै नहीं मिलेगा हाथ मिलेगा पाँव मिलेगा आँख मिलेगी मस्तिष्क मिलेगा हृदय मिलेगा नारियाँ मिलेंगी रक्त मज्जा मांस मिलेंगे रक्त के कण मिलेंगे कणों का विश्लेषण करो हजार उसके वर्ग मिलेंगे ये सब मिलेगा लेकिन जो कहता है कि ये मेरा शरीर है वो मैं इसके भीतर कहीं नहीं मिलेगा तो किसी भी दशा में यह शरीर जो है वो सदा ही आपसे भिन्न है तो महाराज ने कहा की सेवा करने के लिए एक शरीर पर जैसी तुम्हारी दृष्टि रहती है ऐसी ही दृष्टि जगत के नाते सभी शरीरों के लिए हो जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा व्यक्तिगत बात खत्म हो जाएगी और और विश्वगत बात जीवन में आ जाएगी तो ये बात हो गई। उसके बाद क्या होता है कि जैसे अन्य शरीर दूर दिखाई देते हैं ऐसे ही यह शरीर सदा ही मुझसे दूर था और दूर है और दूर रहेगा इसके साथ इस शरीर के साथ मैं का कभी भी स्ट्रक्चुरल रिलेशन नहीं हुआ रचनात्मक संबंध नहीं हुआ हमेशा ही फंक्शनल है क्रियात्मक संबंध इसके साथ होता है जब यह मैं शरीर की सहायता से संसार के सुहावने दृश्यों को देखना पसंद करता है तो शरीर के साथ क्रियात्मक संबंध इसका जुट जाता है और जब वह देखे हुए दृश्यों की ओर से विमुख होना पसंद करता है तो जो ही अपनी वृत्तियों को अंतर्मुख करता है दृश्य से संबंध टूट जाता है यह अनुभूत सत्य है इस दृष्टि से सेवा करने के लिए सारा संसार अपना है और सुख लेने के लिए यह शरीर भी अपना नहीं है ऐसा संबंध जो मानेगा वह विकसित तो तो हो जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा दूसरी बात आती है ज्ञान और प्रेम की तो संसार सेवा के लिए सारा संसार अपना है ऐसा मानोगे तो भी कल्याण हो जाएगा व्यक्तिगत आसक्ति टूट जाएगी और शरीरों से संबंध तोड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी और तीनों शरीरों से तादाद टूटने के बाद अपने अविनाशी अस्तित्व का बोध भी हो जाएगा आनंद भी आ जाएगा ऐसा होता है यह मानव जीवन का सत्य है तो ये हो गया संसार से संबंध मानना कैसे साधन के रूप में बदला जाता है बदल डालो लेकिन इसके विपरीत हम लोग क्या करते हैं कि माता पिता के साथ बाल बच्चों के साथ भाई बंधुओं के साथ नगर निवासियों के साथ जहाँ जहाँ भी हमने संबंध माना उन सारे संबंधियों के सहयोग से अपनी भूख मिटाने के प्रयास में सबसे कुछ न कुछ लेने की आशा रखते हैं इसी कारण से अविनाशी जीवन का आनंद नहीं आता है पराधीनता का अपमान सताता है तो इस पराधीनता के लिए हम लोगों ने संसार से संबंध नहीं जोड़ा है जिस पराधीनता से विवश होकर मुझे जन्म लेना पड़ा है जिस वासनाओं से प्रेरित होकर मेरी इच्छा शक्ति ने एक शरीर के नाश होने के बाद मृत्यु भुवन की भीतरी सीमा में वायु मंडल में कुछ काल विराम करके नए शरीर के लिए मिट्टी पानी इकट्ठा किया है उन इच्छाओं उन वासनाओं का अंत करने के लिए अपने लोगों को संसार से संबंध रखना है क्या संबंध रखो कि जिसको जो कुछ देते बने मीठा वचन आदर सत्कार समान सुरक्षा सहयोग जिस किसी माने हुए संबंधी को जो कुछ देते बने धन्यवाद देते जाओ और विनय पूर्वक सबसे क्षमा लेते जाओ ऐसा नहीं कि हम तो परिवार के बड़े अर्निंग मेंबर हैं, बहुत धन कमाने वाले तो सब लोगों को मिलकर मेरी खातिर भी करनी चाहिए मेरी आज्ञा भी माननी चाहिए और मेरे इशारे पर उठना बैठना चाहिए ऐसी इच्छा जिसने की वह संसार की पराधीनता से छूट नहीं सकेगा कभी नहीं छूटेगा आत्मज्ञान और अविनाशी जीवन और अशारीरी अस्तित्व का आनंद ये सब ग्रंथों में लिखा पड़ा रहेगा व्यक्ति के काम नहीं आएगा लेकिन शरीर धारी संसार में रहने वाला व्यक्ति यदि माने हुए संबंधों के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करता जाएगा और भीतर से बदले में कुछ भी लेने की आशा को छोड़ता जाएगा वो शरीर के रहते रहते और जीवन के आनंद को पा करके सदा सदा के लिए जन्म मरण की बाध्यता से छूट जाएगा तो इस प्रकार आ, माने हुए संबंध के अनुसार सारा जगत अपना है जगत के नाते सभी अपने हैं तो सबके प्रति सद्भाव और सहयोग रखने वाला साधक है तो यह ऐसा संबंध मानना साधन है और किसी से अपने लिए कुछ नहीं चाहिए क्यों क्योंकि मुझे जो अमरत्व चाहिए और मुझे जो अगाध अनंत परम पवित्र प्रेम रस की मधुरता चाहिए वो संसार के संबंधी दे नहीं सकते सारा संसार मिलकर मेरा दुख नहीं मिटा सकता इसलिए मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए तो काम आने के लिए सभी अपने हैं और अपने सुख की आशा के लिए कोई अपना नहीं है तो सेवा करने के लिए सभी अपने हैं तो संबंध मानना साधन हो गया और सुख लेने के लिए कोई अपना नहीं है तो संबंध तोड़ना साधन बन गया ये हो गया संसार के संबंध में अब देखिए परमात्मा के साथ क्या करना है अपने लोगों को तो सुना तो है ऐसा हम लोगों ने कि परमात्मा सब प्रकार से पूर्ण है मैं जैसा सुना करती थी आपने भी सुना होगा उनको अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए किसी प्रकार की कहीं भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है तो जो परम स्वतंत्र है सब प्रकार से पूर्ण है अनंत ऐश्वर्यवान है अनंत माधुर्यवान है अनंत सौंदर्यवान है उसी का नाम है परमात्मा इनमें से किसी प्रकार की विशेषता उसकी घट जाए तो हम लोग उसको परमात्मा नहीं कहेंगे ये इन सारी विशेषताओं से विभूषित जो है उसका नाम है परमात्मा अब उस परमात्मा के साथ हमारे जैसे जन्म मरण की सीमा में बंधे हुए व्यक्तियों का क्या संबंध हो सकता है ऐसा सोचकर देखो तो एक तो पक्की जानी हुई बात ये है कि उसकी सत्ता से हम लोगों को सत्ता मिली है महाराज जी ने एक जगह पर ऐसे कहा कि भाई देखो विचार करो गेहूं उपजा था खेत में और थल में धरती में और सवार उपजी थी जल में शवार समझते न जमे हुए जल में का जैसे घास उपज जाती है सेवार कहते हैं उसको तो सवार उपजी थी जल में अब भाई मेरे तुम सोच करके देखो तो ये मैं कहाँ उपजा इसके उपजने के लिए न जल पर्याप्त है न थल पर्याप्त है कि मैं की उत्पत्ति हुई थी उस अनंत परमात्मा में से तो एक संबंध तो यही पक्का है कि उसी में से हमारी उत्पत्ति हुई है उसी में हम स्थित हैं और साधना के बाद जब असत्य की निवृत्ति हो जाएगी जब शरीरों से तादाद में टूट जाएगा तो हम सदा सदा के लिए अभिन्न होंगे उसी ऐसी तो आदि अंत और मध्य हमारा सब कुछ उसी पर आश्रित है ये बात तो दार्शनिक दृष्टिकोण से बिल्कुल पक्की है मैं मानूँ तब भी न मानू तब भी, भी। साधना करूँ तब भी ना करूँ तब भी सेवा करूँ तब भी स्वार्थ में रहूँ तब भी उसके साथ जो नित्य संबंध है कि उसके बिना हमारी सत्ता ही नहीं हो सकती मेरा अस्तित्व ही नहीं रह सकता ये मेरी भूल काल में भी बदलती नहीं है बात ठीक है विमुख हो जाने का परिणाम क्या होता है कि कि अनुकूल परिस्थितियों में सुख भोगने में हम डूब जाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में अधीर होकर रोने लगते हैं। उसको भूल जाने का उससे विमुख हो जाने का साधनहीन हो जाने का विवेक का अनादर करने का परिणाम ये होता है कि कि अनुकूलता आ गई तो सुख भोग की लिप्सा में डूब गए प्रतिकूलता आ गई तो अधीर होकर रोने लगे और फिर हार मान कर के व्यक्ति कहने लगता है कि एक एक साहित्यकार का दो, एक गद्य पद्य खंड में सुनाया करते थे स्वामी जी महाराज को यह साधे उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का सिरहस अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का बहुत पहले का पढ़ा हुआ है तो यह सांझे उषा का आंगन आलिंगन विरह मिलन का सिरहस अश्रुमय आनंद रे इस मानव जीवन का पढ़ करके और हम सोच लेते थे कि बस ऐसे ही है हास और अश्रु से ही पूर्ण रहेगा मानव का आनंद मानव का मुखड़ा तो कुछ लोग तो ऐसे हार मान लेते हैं और जो सचेत होते हैं, जो विवेक के प्रकाश में बदलती हुई परिस्थितियों के पीछे एक अपरिवर्त्य अस्तित्व की सत्ता को स्वीकार करते हैं वे हार नहीं मानते तो ऐसे लोग जो समस्त परिवर्तनशील दृश्यो के पीछे जो मौलिक आधार है इस समग्र विश्व का उस अपरिवर्त्य तथ्य को स्वीकार करके फिर उससे अभिन्न होने की साधना में लग जाते हैं तो वे क्या करते हैं संतों ने सलाह दी कि यदि अविनाशी जीवन की आवश्यकता अनुभव करते हो तो अविनाशी केवल परमात्मा है और उससे तुम्हारा सदा सदा का संबंध है नया बनाना नहीं है पहले से है तुम आज अपनी आवश्यकता देखकर उस नित्य संबंध को स्वीकार कर लो तो संबंध की स्वीकृति का परिणाम यह होगा कि उससे तुम्हारी आत्मीयता हो जाएगी और जिसको व्यक्ति अपना मानता है वह अपने को प्रिय लगता है और जब परमात्मा तुमको प्रिय लगेगा तो इस प्रियता के आधार पर वह तुम्हारा अंतवासी परमात्मा तुम्हारे ही भीतर प्रकट होकर के तुम्हारी सारी मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर देगा तो ने सुनाया ग्रंथों में लिख कर के रख दिया हम लोगो ने सुना तो जो लोग संसार की परिवर्तनशीलता को सहन नहीं करते अनिश्चित दशा में कौन रहे तो वे एक सुनिश्चित आधार पकड़ लेते हैं मान लेते है ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है चलचित्र की भांति में बदल रहा है तो इन सब के आधार में परमात्मा है और उसी परमात्मा से मेरा नित्य संबंध है और अब मैं उसी परमात्मा के होकर रहना पसंद करूं, ये व्रत है मनुष्य के जीवन का और जैसे ही ईश्वर विश्वास के आधार पर व्यक्ति परमात्मा को अपना आश्रय बना लेता है उसमें विश्वास कर लेता है उनसे आत्मीय संबंध को स्वीकार कर लेता है तो बिना जप तप के और बिना उपवास किए और बिना भूखे नंगे रहे और बिना वस्त्र बदले उसके भीतर जो नित्य तत्व है जो अविनाशी अहम है अपना मैं पन, उस मईपन में ही उस ईश्वर की विभूतियाँ अभिव्यक्त होने लगती हैं। ये साधन काल की बात मैं कर रही हूँ सिद्ध जीवन की चर्चा तो सिद्ध पुरुष जाने कैसा होता होगा वो तो हमें मालूम नहीं लेकिन मैं साधन काल की बात कह रही हूँ कि आज जब मेरी दृष्टि पर जब मेरे परसेप्चुअल अपरेटर पर, आरोप बाह्य जगत की उत्तेजनाओं का प्रभाव जो ज्ञानेंद्रियों पर होता है और वो प्रभाव जब मस्तिष्क के, के ज्ञान केंद्र में ले जाया जाता है तो अपने को बाह्य जगत का प्रत्यक्षीकरण होता है तो इन सारे यंत्रों पर जब बाह्य जगत की उत्तेजनाओं का प्रभाव चढ़ा रहता है तब तो ईश्वर का कहीं पता नहीं चलता अत्यंत रहस्यमय अत्यंत छिपा हुआ कहीं कुछ पता नहीं चलता कहाँ है कैसा है है कि नहीं है क्या करता है अद्भुत लगता है लेकिन बुद्धि का आश्रय छोड़कर इंद्रियों का आश्रय छोड़कर संसार के का सहारा छोड़कर जिन महानुभावों ने हृदयशील व्यक्तियों ने उस अनंत परमात्मा का आश्रय स्वीकार किया उससे अपना नित्य संबंध माना उनके साधन काल में ही वही परमात्मा उनके हृदय में प्रकट होकर उन्हें विश्वास दिला देता है कि जिसके बिना तुम व्याकुल व्याकुल फिर रहे हो वो मैं तुम्हारे भीतर ही विद्यमान भी हूँ ये अनुभव करा देते हैं परमात्मा अब उनकी मौज है मुझे जब समझाया जा रहा था ईश्वर के संबंध में तो किसी भी तरह ऐसी माना ही न जाए अब माने कैसे अब आगे बढ़े कैसे तो ऐसी ठंडी हो जाती मैं वहीं बैठे बैठे कि उठने के समय जमीन पर से उठा ही नहीं जाता बड़ी कठिनाई हो जाती महाराज जी को बताया मैंने कि महाराज अब ऐसी ऐसी दशा हो रही है तो उन्होंने कहा कि देवकी जी तुम ऐसा सोचो मत परमात्मा तो सदा से जानते ही है कि तुम उनकी अपनी हो उनको जनाना बताना सुनाना थोड़े है कि तुम सोचती हो कि कैसे बताऊँ कैसे सुनाऊँ कहाँ पाऊ सो तो नहीं उनको जनाने की बात नहीं है उनको सुनाने की बात नहीं है वे तो पहले से जानते ही हैं कि तुम उनकी अपनी हो लाली बस एक काम तुम अपनी ओर से करो मेरे कहने से तुम उनको अपना मान लो बस इतना पुरुषार्थ तुम करो बाकी तो सब उनको मालूम ही है वो करेंगे ही तो मैं क्या बताऊँ मेरी जो उलझी हुई बुद्धि थी पढ़ने लिखने का और और साहित्य और दर्शन के और मनोविज्ञान के अध्ययन का प्रभाव जो था उसने तो मुझको ऐसा भ्रमित चकित सब कर दिया था कि अपनी ओर से तो मैं कुछ नहीं कर सकी लेकिन एक बात जो महाराज जी के सिद्धांत में आपको हर जगह मिलेगा जहाँ जहाँ उनके साहित्य में आप पढ़ेंगे यह सत्य अनेक रूपों में स्वामी जी ने प्रकट किया है कि कैसा भी साधक क्यों न हो यदि वह अपनी असमर्थता से पीड़ित तो होता है तो करुणा में की करुणा का दरवाजा खुल जाता है तो मेरे सोचने से काम बन गया ऐसा नहीं कह सकती मेरे त्याग तप ऐसी शक्ति आ गई ऐसा नहीं कह सकती लेकिन मेरी जो वो अंतर व्यथा थी कि अब क्या करूँ उस पीड़ा से संत के हृदय में करुणा द्रवित हुई मेरी उस दर्दनाक दशा से करुणा सिंधु परमात्मा में करुणा द्रवित हुई और उन लोगों ने कृपा की होगी ऐसा मेरा अंदाज है इसलिए की यह असमजस्य बिना मेरे प्रयास के अपने आप से मिट गया तो मैं अपने आप सोचने लग गई कि हाँ ठीक है महाराज जी जो कहते हैं कि अपनी असमर्थता से अधीर हो जाता है साधक उसके भीतर अपनी भूल की ग्लानि पैदा हो जाती है तो उसके हृदय की वेदना वे परम कृपालु सह नहीं सकते उनसे नहीं कहा जाता है तो जैसी मेरी उग्र प्रकृति थी विरोधी एक एटीच्यूड एक विरोधी मनोवृत्ति परमात्मा के प्रति तो मैंने पुकारा नहीं मैंने कहा नहीं कि मेरी मदद करो कहने का तो मन ही नहीं था लेकिन मैं क्या बताऊँ संत और भगवंत की कृपालुता जो है वो मांगने ऐसी मिलती हो ऐसी बात नहीं है इसीलिए उसके आगे विशेषण लगता है अहेतु किसी हेतु से कृपा होती हो ऐसी बात नहीं है तो मैंने माना सुन का अच्छी बात है तो मैंने क्या माना ऐसा कहना चाहिए कि संत ने भगवंत ने मुझको मना दिया तो मान लिया फिर उसके बाद अब आगे फिर संदेह पैदा हो गया मैंने कहा स्वामी जी महाराज हर प्रकार से अपने को सुख दुख के बदलने वाले दृश्यों से थका हुआ पा करके संसार के संपर्क में जीवन का सार नहीं मिला इस पीड़ा से पीड़ित हो करके मैं परमात्मा से कह रही हूँ कि मैं तुम्हारी हूँ लेकिन महाराज उनके बारे में तो मैंने ये सुना है कि वे सब प्रकार से पूर्ण हैं। उनको तो मेरी आवश्यकता नहीं है तो मैं कहती रहू मैं तेरी मैं तेरी, मैं तेरी तेरी। उन्होंने नहीं सुना तो ये वन साइडेड रिलेशन मुझको तो नहीं चाहिए ये एक तरफा संबंध मैं मानने को राजी नहीं हूँ ये सब बहस करने की बात नहीं थी बुद्धिमत्ता प्रकट करने की बात नहीं थी यह सब मेरी उस वर्तमान दशा का यथार्थ था ऐसा मैंने कहा तो स्वामी जी महाराज एकदम द्रवित हो गए ऐसे मुट्ठी बांध करके उन्होंने हृदय को थाम लिया आंखों में जल भर आया फिर कंठ गदगद हो गया और कहने लगे कि ऐसा मत सोचो ऐसा सोचना तुम्हारा बिल्कुल निराधार है ऐसा मत सोचो क्या बात है महाराज तो कहने लगे कि एक नवजात शिशु की दशा तो देखो बत्सला माँ बालक को गोद में लेकर बैठी है तो तुम सोचोगी कि नवजात शिशु जो हर प्रकार से निरीह है किसी प्रकार की सामर्थ्य उसमें नहीं है अगर करुणामयी जननी उसे क्षण में न संभाले तो वो जिंदा रह ही नहीं सकता तो देखने से तो लगता है कि शिशु को शैशव काल में करुणामयी जननी की बड़ी भारी आवश्यकता है हर प्रकार से वो उस पर निर्भर करता है लेकिन देवकी जी तुम सोचो तो क्या उस बात्सल्य रस से लहराते हुए हृदय को शिशु की आवश्यकता नहीं है जी? है। अगर गोद में शिशु नहीं है तो माँ के हृदय का बात्सल्य रस किसके काम आएगा और उस बात्सल्य का जो आनंद है मातृ हृदय को वो कैसे चरितार्थ होगा नहीं होगा न नहीं होगा वो पक्ष बिल्कुल सोना रह जाता है मातृत्व बिल्कुल बात्सल्य रस से हीन रह जाता है ऐसे ही संसार की घटनाओं से परिस्थितियों के चक्रों से थके हुए मैं को उस अनंत परमात्मा का आश्रय चाहिए तो तुम क्या सोचती हो केवल तुम्ही को चाहिए ऐसी बात नहीं है उन्होंने सारी सृष्टि बनाई और सब आरोप शासन करते हैं केवल आपको बनाया अपने बराबर अपने प्रेम के आदान प्रदान के लिए तो क्या उनको नहीं चाहिए शरण में आया हुआ शरणागत अनंत ऐश्वर्यवान शरण की शरण लेकर निश्चिंत तो होता है तो सोचता है कि मैं मैं संसार में डूब रहा था उतरा रहा था अब मुझे संसार सागर का था मिल गया अब मैं पार हो जाऊंगा अब मैं सुरक्षित हो गया लेकिन तुम सोचो उससे भी अधिक उस अनंत परमात्मा को अपने प्रेम रस की वृद्धि के लिए प्रेम के आदान प्रदान के लिए अपनी शरणागत बत्सलता को सिद्ध करने के लिए उस शरणागत की आवश्यकता है तो अब से मत कहना कि ये वन साइडेड रिलेशन है ये एक तरफ का नहीं है ये reciprocal है, ये दोनों तरफ से है तुमको भी जरूरत है तो उनको भी जरूरत है तुम्हें अच्छा लगता है उन, उ, उनका प्यार तो उनको भी अच्छा लगता है तुम्हारा प्यार तो पता नहीं संत की वाणी में कुछ विशेष प्रकार का जादू होता है ये समझ में आने की बात तो थी नहीं बुद्धि पर तो इसको हम पकड़ नहीं सकते थे लेकिन महाराज जी की वाणी के प्रभाव से, जब से मैंने इस बात को माना मेरे भीतर से दुख का भार तो उतर गया और इस बात की चिंता भी नहीं रही कि मुझको साधना के क्षेत्र में अपने पुरुषार्थ से अपने बल से चलना है ये भय भी चला गया एकदम ऐसी निश्चिंतता आ गई मैंने कहा ठीक है जब उनको भी मेरा ध्यान है और उन्हें भी स्वीकार करने की तत्परता है तो तो बहुत बढ़िया बात है महाराज जीवन बढ़ता रहा पलता रहा अब आज अपने भाई बहनों की सेवा में मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि सच्ची बात तो यह है कि कि हम लोगों की जो दुविधा की दशा है कभी संसार अच्छा लगे कभी परमात्मा अच्छा लगे कभी संसार अच्छा लगे कभी परमात्मा अच्छा लगे तो हमारी इस दुविधा की दशा में परमात्मा से मिलने की उत्कंठा जो है वो प्रबल नहीं है कुंठित है परंतु उनकी ओर से मुझको संभालने की उत्कंठा जो है वो कुंठित नहीं है बड़ी लगन है उसमें और और कभी कभी महाराज हंस के कह देते कि देवी जी हाथी के मुख में गन्ना पकड़ा देना आसान है निकाल नहीं सकते हो उसमें ऐसी अगर तुमने किसी भी कारण से प्रेरित हो करके एक बार कह दिया कि हे प्रभु मैं तेरी तो अब तुम छूटने वाली नहीं हो लाली वो छोड़ेगा नहीं वो पूरा ही करेगा तो अनुभवी संत की या वाणी कि शिशु को माँ के जितनी आवश्यकता है आगे चल करके मुझे ऐसा लगने लगा कि माँ को शिशु की अधिक आवश्यकता है अब तीसरा प्रश्न उठा कि मैं उनको किस हैसियत से कहूँ कौन सा संबंध स्वीकार करूँ कैसे हम उनको उस संबंध के अनुसार प्यार करें लड़ लड़ाएं, अपने पास तो कुछ है ही नहीं सब तो यहाँ खो दिया है तो संत कबीर का पद में दोहराया करती महाराज जी के सामने करती महाराज जी अनुभवी संत ने कहा है यह संसार हाट बनी आको सौदा करने आया चतुर माल चौगिनों की मूल तो, तो गवा कर बैठ गयी महाराज अब कैसे क्या होगा तो महाराज जी कभी कभी हंस करके अपने जीवन की चर्चा सुना देते और कहते कि देखो भाई हम कैसे हैं ये परमात्मा देखते नहीं है हम कैसे हैं ये वो क्या देखें हम जैसे हैं वैसे है एक बात उनको मालूम है पक्की तौर से कि उन्होंने अपने में ऐसी ही हमारा निर्माण किया है तो देवकी जी तुमको बनाने के लिए भगवान ने कोई मटेरियल बाहर से कहीं उधार नहीं मंगवाया ये वट के नीचे कहा था स्वामी जी महाराज ने आप लोगों में से बहुत लोग उपस्थित थे उस समय सुना होगा सबने कि तुमको बनाने के लिए उन्होंने कोई धातु उधार नहीं मंगवाया अपने में से ही तुमको बनाया तो जो अपना ही अंश है जो अपना ही आत्मीय है वो कैसा है ये कोई देखता है काला है कि गोरा है कि की पुण्यात्मा है कि कि बेपढ़ा लिखा है कि असमर्थ है कि समर्थ है कौन देखे कैसा भी है उनका आत्मीय है कैसा भी है उनका अपना ही है तो तो तुम सोच करके देखो अपने लिए कहते की मुझ जैसे अकिचन असमर्थ मुझ जैसे असमर्थ अकिंचन की मित्रता अगर वे स्वीकार न करें मित्र मित्रता का संबंध महाराज जी का था भगवान के साथ तो कहते कि मुझे जैसे असमर्थ और अकिंचन की मित्रता अगर वे स्वीकार न करते तो लाला रह जाते ठन ठन मदन गोपाल प्यार करने के लिए कोई साथी मिलेगा ही नहीं क्यों क्योंकि परमात्मा को अगर बराबर बराबर से संबंध जोड़कर प्रेम का आदान प्रदान करना है तो परमात्मा के बराबर क्या दूसरा परमात्मा है जी? नहीं है तो रह जाएंगे न अकेले प्रेम स्वरूप जो उनका है उस प्रेम स्वरूप का आनंद उस प्रेम स्वरूप की लहरिया इस धरातल पर, इस मृत्यु भुवन में फैलेंगी कैसे भव रोगों से तापित हृदयों को शांति प्रदान करेंगे कैसे नहीं कर सकेंगे आप कहेंगे अवतार लेके आएंगे खुद करेंगे तो महाराज कहते हैं की अरे भाई रावण और कंस को मारने के लिए उनको थोड़े कुछ करना था गोस्वामी जी ने लिखा है भिगुट विलास सृष्टि लय हो जिसके संकल्प मात्र से सारी सृष्टि भस्म हो सकती है उसको रावण और कंस को मारने के लिए अवतार छोड़ लेना था लेकिन क्यों आए तो आए इसलिए कि शबरी मैया के जूठे बेर कैसे खाएंगे? वो तो बिलास में काम नहीं चल सकता है वो स्वाद तो शासक बनने से नहीं आ सकता है नहीं आ सकता है। के केले के छिलके में जो मजा आया वहाँ गोलोक साकेत में बैठे बैठे मृत्यु का चक्र चला के कम को मारने से वो मजा कैसे आता तो महाराज कहती कि इस प्रेम की भूखे इस प्रेम के विस्तार के लिए जो हमेशा ही लालाय हैं, उनको भी जरूरत है मानव हृदय के स्ने सद्भाव की उनको भी जरूरत है और जहाँ किसी ने अपनी और ऐसी कहा कि हो गया तुम्हारे इस लुभाव ने संसार के संौनों से मैंने खेल लिया अब हो गया अब मैं बस करता हूँ अब तो तुम्हारा प्रेम रस चाहिए अब तो तुम्हारी समृद्धि चाहिए तो जहाँ मनुष्य के भीतर हृदय में आवश्यकता उत्पन्न हुई नहीं कि वे प्रेम स्वरूप परमात्मा उस उस अभिलाषी के हृदय की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए जैसे जैसे वो विश्वास कर सकता है उसके विश्वास की वृद्धि का काम तत्काल आरंभ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दिनों तक सोचना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि ए, कि बहुत दिनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी सो नहीं है कि साधन की पूर्णता तक आपको ठहरना पड़ेगा ऐसा भी नहीं है एक ओर असाधनों का नाश होता रहेगा एक ओर विकारों का नाश होता रहेगा दूसरी ओर उनके प्रेम का प्रकाश होता रहेगा सब साथ साथ चलने लग जाता है और और संयोग से रहित नित्य मिलन की कथा तो अपार है जिन भाग्यशीलों ने उनको अपना माना और केवल अपना माना केवल प्रेम के लिए ही अपना माना और किसी बात के लिए नहीं उन पर वे परम्परे स्वयं को करते एक बार ऐसी चर्चा करते हुए महाराज की वाणी से एक वाक्य निकला कहने लगे कि देखो तो उनका प्रेमी स्वभाव तो देखो मानव हृदय के प्रेम का आदर करने के लिए वह अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म भाव को ब्रह्म भाव का त्याग करके जीव भाव स्वीकार करके तुम्हारे पास आता है और उसको तो प्रेम प्रदान करने के लिए तुम अपनी तुच्छ कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते और अगर करते हो तो उसकी तुलना में ज्यादा किया कि कम किया किशोर तो बात ऐसा ठोस तत्व है इस जीवन का कि कहने सुनने की बात नहीं है अनुभव करो और अनुभव करने में क्या होता है आगे चल के कि वही सत्य है वही सब कुछ है उसकी अतिरिक्त और उसकी